जगदीश भाई में आए हैं कई बार तो छोटा मोटा इंट्र, इंट्रोडक्शन अपने जो कार्यक्रम यहाँ होते हैं उसका बताने के बाद हम अपना रूटीन कार्यक्रम शुरू करेंगे जो नियमित रूप से अपन यहां आते हैं तो धीमे धीमे उस रंग में रंग जाते हैं हमको ठीक से सबको समझ में आने लग जाता है आरंभिक रूप से थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है पहली बात तो यह है कि हमारा जो याश्रम में पूर्ण तक आश्विन शिव दर्शक पर आधारित है एक भारत का बहुत पुराना शिवदर्शन है जो अद्वैत शिवदर्शन है शिवदर्शन हिंदुस्तान में मूलतः अद्वैत और द्वैत दो तरह के प्रचलित हैं अद्वैत शिव दर्शन में हम किसी प्रकार के क्रियाकलापों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते वह वर पूर्ण तरह ज्ञान मार्ग की बात है जो बदलाव है वो हमारे भीतर और हमारी दृष्टि में आता है ना इसमें विशेष किस्म के कोई हमको वस्त्र पहनने की जरूरत होती ना विशेष कोई क्रिया क्रियाकलाप करने की जरूरत होती पड़ों के प्रति विनम्रता आदरांजलि उसमें कोई फर्क नहीं है वहां हम भी परमेश्वर के प्रति आदर सम्मान का भाव गुरुदेव के चरणों के प्रति सम्मान का भाव कुंडा के कार्य जिनको हम कर्मकांड की श्रेणी में नहीं ये हमारे हृदय को हमारा पवित्र बना के रखते हैं इसलिए ये हमें स्वीकार है इसके अलावा बहुत से जो कर्मकांड हैं उनसे हम लोग दूर रहते हैं इस शिवदर्शन की ये इसमें जो मूल ग्रंथ हैं शिवसूत्र है स्पंदा कार्य का है, है जिससे हम इस सृष्टि की रचना को समझते हैं और सृष्टि कैसे बनी कैसे विकसित हुई कैसे चलती है उसमें हमारा क्या स्थान है हम कौन है और हम अपने आप को पहचान के अपने कर्तव्य को समझ के अपने जीवन को एक अर्थपूर्ण अर्थवत्ता प्रदान कर जो मैं कई बार ऐसे प्रश्न महसूस होते हैं खासतौर तो से जब उम्र बीतने लगती है अधेड़ अवस्था आने लगती है तब इस बात का प्रश्न मन में आ सकता है कि उनको पूर्ण विराम तो किसी न सकता इन लोगों को भी हमने जवान लोगों को भी दुनिया छोड़ते देखा है और अर्दावस्था भी देखी है दस दस बीस बीस साल तक लोगों को बिस्तर पर पड़े पड़े जिंदगी को रंगते हुए भी देखा इन सबके बीच कभी कभी हमें अपने कर्तव्य ठीक से समझ में नहीं आते हमने क्या करना चाहिए कैसे जीवन जिए तो जीवन के अंतिम क्षण में इस बात का एहसास हो कि हमारे जीवन सार्थक था निरर्थक नहीं बीन गया अन्यथा जीवन के अंतिम पड़ाव पर महसूस होने लगता है कि हमने जीवन का अधिकांश उन कामों के लिए बिगाड़ दिया जिन कामों के परिणामों की अब हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसमें हमारे साथ अक्सर यह होता है कि हम यात्रा करें शुरू इसके लिए ईंधन इकट्ठा करने लगते हैं और उस ईंधन को इकट्ठा करने में दो बात हो जाती है यात्रा गौण हो जाती है और मात्र ईंधन इकट्ठा करा चले जाते दूसरा ईंधन का भार इतना हो जाता है यात्रा असंभव हो जाती दोनों बातें हम अपने आप तो को अगर तराशें अपने आप को देखें तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है हम अधिक सुरक्षित होना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम इतने सुरक्षित हों कि हमको कोई कठिनाई नहीं आए जीवन में सुख मिले और उस सुख की भागदौड़ में हम उस जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं और यही माया है यही इल्यूजन है यही भ्रम पैदा करने वाली शक्ति है, जो आपको सतत अपने उद्देश्य से दूर ले जाके खड़ी कर देते आप उद्देश्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हो वो आपकी गोद में उठा के दस कदम दूर ले जाते आप एक कदम बढ़ाते हो किसी सत्कार्य के लिए और वो दस कदम आपको दूर ले जाते यही माया है जहां कहीं भी हृदय में आपकी उत्कट इच्छा जागती है कि जीवन क्यों मिला हम उसका प्रश्न खोजने के लिए कहीं कही ना कहीं अपनी ज्ञान प्रभाव से शांत करने के लिए कहीं कही ना कहीं जाना चाहते हैं और तक्षण ही जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि हम वहां जाने से रुक जाते हैं तो इस कठिनाई के पार जाने की जो हम हिम्मत करें वही वीर है वही योगी है जो इस भाहाव के विपरीत दिशा में जाने की कोशिश केंद्र में परम सत्ता है परिधि पर संसार है केंद्र से निकला हुआ संसार है समस्त ऊर्जा केंद्र से परिधि की ओर दौड़ रही है अगर हम परिधि से केंद्र की ओर दौड़ लगाते हैं तो बहाव की उल्टी दिशा में काम करना है। और उस बहाव की उल्टी दिशा में काम करने वाला हास्य का पात्र भी बनता है उपहास का पात्र भी बनता है अधिक परिश्रम भी उसको करना पड़ता है भाव के साथ तैरना आसान है भाव की उल्टी दिशा में कठिन है और जो ये प्रयास करता है वही वीर है इसलिए हम यहां पर जब सत्संग करते हैं हम एक प्रार्थना हमेशा ही बोलते हैं सहना वबह तू सहना बुनक तू सहवीर करवा वह तेजस्वी नावधितमस्तु क्या वो हम सब मिलें मिलकर आध्यात्म का चिंतन करें अपने स्वरूप का चिंतन करें सहवीरियम करवा है यानी ये वीरता का कार्य है जो केंद्र की ओर जाने का कार्य है ये सामान्य कार्य नहीं वीरता का कार्य है क्योंकि इसके अंदर साहस की जरूरत है तो सहवीरियम करवा है इस वीरता के कार्य को हम सब मिलकर करें तो तेजस्वी नवधित मां विद्वेशावा है और हम सबकी हे ईश्वर बुद्धि को इतनी तेजस्वी बना दे कि हम अपने स्वरूप को समझ जाएं हम अपने लक्ष्य को छू लें हम अपने आप को पहचान लें तो हे ईश्वर हमारी बुद्धि को इतनी तेजस्वी बना दे कि हम अपने लक्ष्य को समझ लें देख लें उसको छू लें और मां विद्विषावा है हम जो यहां आज साथ में बैठे हैं आपस में कभी वैध न करें एक दूसरे से ईर्षा न रखें एक दूसरे से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करें यह एक औपनिषदिक प्रार्थना है जिसको हम आश्रम में सदा करते हैं इसके हमारे दो मूल ग्रंथ हैं सूत्र, जिनका हमने पहले अध्ययन किया है इसमें सतोत्तर सूत्र हैं जिसमें तीन स्तर के सूत्र हैं शाम्ब उपाय शात उपाय और आणवोपाय जो अलग अलग स्तर के साधकों के लिए अलग अलग उपाय हैं उपाय यानी केंद्र की यात्रा करने के उपाय और उनका अध्ययन हम एक बार कर चुके हैं फिर से अवसर आएगा उनका फिर से अध्ययन करेंगे हम के दूसरा हमारा सूत्र है स्पंद कार्य स्पंद कार्य काम हमें तीन मोटे मोटे अध्याय हैं, हैं मोटे तौर पे तो प्रथम स्वरूप स्पंद दूसरा सहज विद्योदय और तीसरा विभूति स्पंद है तो पहला स्वरूप स्पंद हम एक बार पढ़ चुके हैं जिसमें इस संसार की संरचना का वर्णन है जैसे हम अक्सर बोल देते हैं कि कण कण में ईश्वर है लेकिन क्या इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ मान्यता प्राप्त है क्या हम अपने दृष्टि में इस बात को गहराई से स्थान दे सकते हैं कि कण कण में ईश्वर है या मात्र एक कहावत की बात है तो कणकड़ में ईश्वर है यह मात्र कहावत की बात नहीं यह सचमुच एक जबरदस्त एहसास है और न केवल एहसास है यह एक बहुत बड़ा सच है इस सच को समझने के लिए हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच के जब खोजने की कोशिश की तो भी हमें वही सत्य सामने आया जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन्हें सत्य की खोज हम किसी भी दिशा से करें आध्यात्म से करें चाहे विज्ञान से करें दोनों तरह हमारा गंतव्य एक ही है इसलिए हम आपस में वहां जाके मिल जाते हैं जा जहां हम तय कर लें कि इस जगह पर मिलेंगे तो किसी भी दिशा से आने वाला व्यक्ति अंत में वहीं पर आते है अगर हम सत्य का तय कर लें कि सत्य से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे हमारे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा सत्य के प्रति कभी कभी हमारे आग्रह होते हैं कि सत्य ऐसा होना चाहिए वो आग्रह हमेशा हमको असत्य की ओर ले जाता है सत्य के लिए आग्रह की जरूरत नहीं है सत्य के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत है कमिटमेंट की जरूरत है जब में सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण की जरूरत है जब कहता है जाए कि हमको सत्य से कम किसी पर विश्वास नहीं आएगा और सत्य अपने आप को जैसा भी प्रकट करेगा उस एहसास को हम मूल रूप में स्वीकार करेंगे हमारा अक्सर आग्रह होता है कि सत्य ऐसा होना चाहिए कि सत्य जब दिखाई दे तो उसके हाथ में बंसुई हो कि हाथ में डबरू हो कि माथे पर तिलक लगा हो तो जहां हमने अपनी भावनाएं सत्य के लिए प्रेक्षित की वो सत्य नहीं रह जाता इसलिए सत्य हमेशा हमारे हृदय में उभड़ता है हृदय में प्रकट होता है इसलिए सत्य को प्रकट होने के लिए हृदय को मन को शांत होना जरूरी है दौड़ से भागना बंद कर, भीतर झांकना जरूरी है और पूर्वाग्रहों से मुक्त तो होना जरूरी है और पूर्वाग्रहों से मुक्त तो होना भी फिर वीरता का काम तभी बोलते हैं नयम आत्मा बलिने लबित है व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता आत्मज्ञान के लिए आपको बलशाली होना पड़ेगा क्यों क्योंकि पैर में जकड़ी हुई परंपरा की बेड़ियों को आपको तोड़ना पड़ेगा। जब तक उन बेड़ियों से जकड़े हो सत्य के दर्शन हमने कई परंपराएं देखी होंगी जो पुराने समय में होती थी आज हम उन परंपराओं पर कभी कभी हंसते भी हैं और सिर भी हैं। क्या है यह कुछ बात थी ना? लेकिन आज भी हम अगर गहरे से समझें सोचे तो हम भी कई परंपराओं में अभी जखड़े हुए हमको विकल्प संस्कार करना जरूरी होता है अपने विचारों को शांत और सही दिशा की ओर प्रेरित करना इसको विकल्प संस्कार हैं। और विकल्प संस्कार करने से ही हृदय में वो स्तर बन जाता है जिस स्तर पर सत्य का एहसास होना संभव है अन्यथा पुनः हम मात्र अपनी पूर्वाग्रहों के जंगल में सत्य को खोजेंगे सत्य का कहीं एहसास हो नहीं पाएगा हमने तो दूसरा निश्चंद शुरू किया था जिसका पिछली बार अपन ने एक चक्कर थोड़ा सा पाठ भी किया था तो आज अपन फिर से दूसरा निश्चंद को जो सहज विद्योदय निश्चिंद पहला निश्चंद में हमने समझा था कि इस सृष्टि में उसका स्वरूप क्या है सृष्टि का स्वरूप क्या है ईश्वर का स्वरूप क्या है एक मानव का स्वरूप क्या है हम क्या हैं कहां खड़े हैं राह किधर ले जा रही है और हमको किधर जाना है ये हमने पहली बार में पढ़ा था उसका नाम था स्वरूप इस बार तो प्रथम निश्चय पहला चैप्टर जैसा अपन पहले भी कई बार कर चुके हैं लेकिन कभी भी बात पुरानी नहीं होती इसलिए उस बात को बार बार दोहराने में भी कोई हर्जा नहीं है कि जब शिव अकेला था या अस्तित्व तो अकेला उस समय संसार को बनाने का उसके हृदय में एक विमर्श हुआ विमर्श का मतलब होता है हम अपने आप को जिस रूप में पहचानते हैं वो विमर्श होता है हमारा सामान्य विमर्श होता है कि मैं पुरुष हूं मैं, मैं हिंदू हूं मेरी उम्र इतनी है मैं फलाने जगह के रहने वाला हूं मैं ये काम कर सकता हूं मैं ये काम नहीं कर सकता हूं तो विमर्श हमेशा शब्दना रूप में होता है यानी वाणी के रूप में जो हम भीतर भीतर उस वाणी के द्वारा हम अपना तोल तोलमोल करते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या नहीं हैं हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते क्या हमारी क्षमता में है क्या हमारी क्षमता के बाहर है इस तरह हम अपना विमर्श करते हैं और हम उसको विचार करके एक निर्णय पर पहुंचते हैं तो ये हमारा जो विमर्श करने की क्षमता है यही हमारी चेतना है इसी का नाम संविध यही चेतना है और यही मंत्र है ये हमारा जो विमर्श है यही मंत्र है कागज पे लिखे हुए अक्षर मंत्र नहीं होते वरण जो हमारे अपनी अंतर चेतना है जहां से हम अपने आप को पहचानते हैं हम जानते हैं कि ये हमारा शरीर है ये हमारी आंख है यह हमारा सिर आज दुख रहा है आज हमारा पेट दुख रहा है आज हमको भूख लगी आज हमको भूख नहीं लगी हमारे हजारों विमर्श अपने आप को वाणी के रूप में तोलते मोलते रहते हैं और ये जो अंदर विमर्श करने की जो चेतना है वही हमारी समृद्ध वही हमारी चेतना है वही हमारा कॉन्शियसनेस और वही कॉन्शियसनेस पूर्ण ब्रह्मांड की एकमात्र न केवल अधिष्ठात्री है वरण उसी का स्वरूप हमको सब दिखाई दे रहा है जब वह अकेला था उसने विमर्श के द्वारा अपने भीतर एक ब्रह्मांड का निर्माण किया और उसको फिर अपने बाहर निकाला और उस ब्रह्मांड का निर्माण जब उसने किया तो उसके पास कोई साधन नहीं थे किसी को ठेका नहीं दे सकता था वो ब्रह्मांड बनाने का कि ईट चूना कहीं से बुलाए हम समुद्र कहीं से बनवाए कि धरती चांद सितारे आसमान किससे बनवाए उसने आपने आप से ही सब कुछ बनाया यह स्वयं सिद्ध है जब ब्रह्मांड का निर्माण होगा तो उसमें निर्माणकर्ता का कोई हेल्पर नहीं होगा उसका कोई सहायक नहीं होगा जो उसको निर्माण में सहायता करे अगर ऐसा होता तो सर्वोच्च शिखर पर एक बिंदु नहीं कई बिंदु होते लेकिन सर्वोच्च शिखर पर एक ही बिंदु होता है सर्वोच्च स्थान पर एक ही व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री दो नहीं हो सकते एक जहाज का एक ही कैप्टन होता है दो नहीं हो सकते क्योंकि अगर दो में होंगे तो फिर दो में अगर मतभेद हुआ तो फिर जहाज किस दिशा में जाएगा फिर दो में से किसी एक की बात मानी जाएगी तो फिर जिसकी मानी जाए वही सर्वोत्तम है इसलिए सर्वोच्च सत्ता सदा एक होती है एक से अधिक नहीं इसलिए उसके पास कोई हेल्पर नहीं था उसको अपने आप से ही इस सृष्टि का निर्माण करना था उसने अपने आप से ही सृष्टि का निर्माण किया इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम जो कुछ देख रहे हैं वो मात्र अस्तित्व ही है या संवेद ही है या चेतना ही है या परमेश्वर ही, ही है जो कुछ दिखाई दिखाता इसलिए गुरु गुरुदेव बोलते हैं कि ईश्वर को देखना है मात्र आंखें खोलो नजर बदलो तुमको सब कुछ ईश्वर ईश्वर दिखाई देगा ये भी ईश्वर है ये भी ईश्वर है क्योंकि ईश्वर से अलग कुछ है ही, ही नहीं वही बात आगे आने वाले कुछ श्लोकों में हमको समझनी है कि संविद क्या है मंत्र क्या है ये अब हमको सहज विद्योदय पढ़ रहे हैं कि हमने यह तो समझ लिया कि यह कणकण मैं भगवान नहीं है बल्कि कण कण भगवान है ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की बल्कि ईश्वर ने अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रस्तुत कर दिया और उसको भी देख कौन रहा है कोई देखने वाला बाहर से नहीं आया कि मैंने यहां पर एक चित्र बनाया और तुम लोगों ने देखा ऐसा नहीं है वो देख भी खुद ही रहा है क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं देखने वाला वह उसका आत्म मंथन है स्वयं का खेल है उसने सृष्टि बनाई मनोरंजन के लिए रिक्रिएशन के लिए और वो उसमें देखने वाले भी खुद हैं। जैसे आप इस संसार को देख रहे हो आप इस संसार को देख रहे हो हमको ऐसा लगता है अलग है मैं अलग हूं ये अलग है ये अलग, अलग है लेकिन एक कार में कितने भी पुर्जे हो सकते हैं वो सब मिलके ही कार बनते एक पेड़ में कितनी भी पत्तियां शाखाएं डाल तरह हो सकता है वो सब मिलकर ही एक पेड़ के रूप में के, पेड़ कहलाते इसी तरह सृष्टि ब्रह्मांड जो है पूरा इनमें आप हम सब मिलकर ही ये सृष्टि कहलाते हैं लेकिन हम सृष्टि से अलग नहीं है इस बात को फिर विज्ञान ने एक सदी पहले सिद्ध किया उसके पहले हम न्यूटनियन फिजिक्स में ऐसा समझते थे कि हम अलग हैं और सृष्टि अलग है हम खड़े खड़े देख सकते हैं कि संसार में क्या घटना हो रही है कब ग्रहण लगेगा कब बरसात होगी हमने गेंद को फेंका तो इस पर कितना गुत्वाकर्षण का बल लगेगा कितना हमारा प्रोजेक्टिव पावर है और किस तरीके से कितनी देर में वो गेंद वापस नीचे आएगी वो इस तरीके से सारी गणनाएं करके हम संसार के सभी बातें कर सकते हैं तो न्यूटन ने यहां तक के दिया था कि जब सृष्टि की रचना हुई उस समय लगने वाले बलों के बारे में मुझे बता दो तो मैं सृष्टि का भविष्य बता दूंगा क्योंकि वो, वो जानता था कि समस्त बातें मैथमेटिकल कैलकुलेशन और हम मात्र उसके अंदर एक दर्शक की तरह देख रहे हैं पहली बार क्वांटम फिजिक्स आया जब उसने कहा कि नहीं आवाज अलग ऐसा नहीं है देखने वाले के द्वारा ही ये तय होता है कि क्या दिख रहा है अब आपको लगा यह बड़ी अजीब बात है पर बात ऐसी है हम दूर खड़े होकर दृश्य नहीं देख सकते जैसे एक कार की बात अभी कही थी कि सब कुछ मिलकर कार में हजारों पुरुषे होते हैं चार टायर होते हैं एक स्टीरिंग होता है ब्रेक होता है क्लच होता है गियर होता है यह सब मिलकर ही एक कार बनती है लेकिन कार का टायर कभी सोचे में देखो कार कैसे चलती ऊपर चल के खिड़की में से देखो तो सही ड्राइवर कैसे चला रहा है तो क्या वो सत्य को देख पाएगा कभी भी नहीं देख पाएगा क्योंकि जैसे ही वो खिड़की में पहुंचेगा का, कार भी जाएगी निश्चित रूप से उसने ऑब्जर्व करने की कोशिश की और एक नया परिणाम सामने आ गया तो उसने उस कार को बाहर से नहीं देख सकता यही कारण है कि हम अलग खड़े होकर देख सकते कि संसार कैसा है क्योंकि हम संसार के इंटीग्रल पार्ट अभिन्न अंग हैं हम अलग खड़े होकर संसार को नहीं देख सकते संसार के हम हिस्से हैं लेकिन हम अलग खड़े हो गए कि हम अलग या संसार अलग हम देखें अब संसार कैसा है ऐसे नहीं देख सकते ऐसा देखना संभव ही नहीं है हम जो देखते हैं अब यह बात जो कह रहे हैं ना यह क्वांटम फिजिक्स ने करीब करीब उन्नीसवीं क्षेत्र के आरंभ में सिद्ध कर उसको फिर कभी अपन समझेंगे उस बात को क्योंकि उसको भी सहज तरीके, तरीके है। तो से समझाना तो कि कई तरीके हैं मेरा थोड़ा सा पढ़ा था हाँ मतलब वो में जो माना गया है माया हाँ तो तो उसमें एक ब्रह्मांड का कोई तो अस्तित्व नहीं है तो माइंड का प्रोजेक्शन है। तो वो माइंड का प्रोजेक्शन क्या एक्चुअली हमारा प्रोजेक्शन है हमारी मान्यताओं में थोड़ा सा फर्क है वेदांत मानता है हाँ कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या मतलब ब्रह्म सत्य है हाँ जगत जो है, है वो हमको ये इल्यूजन है मिथ्या और ये बोलते हैं कि जो कुछ दिखाई दे रहा है हाँ वो मात्र शिव है या अस्तित्व हाँ है? है या सत्य है इसके हाँ सिवा कुछ भी नहीं पर दोनों बातें गहरे से सोचो दोनों एक ही बात कह रहे हैं है? जो शंकराचार्य बोलते थे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या <cin stereotype> तो जगन मिथ्या का मतलब ये नहीं होता था कि ये जो कुछ दिखाई दे रहा है कुछ नहीं सब है सब झूठी बात है बल्कि वो कहता था जिस रूप में दिखाई दे रहा है वो रूप मिथ्या है वो इल्यूजन है सत्य इसमें ब्रह्म है आपको दीवाल दिखाई दे रही है ये बोर्ड दिखाई दे रहा है चटाई दिखाई दे रही है आदमी दिखाई दे रहा है ये औरत दिखाई दे रही है कुत्ता दिखाई दे रहा है ये सब कुछ मिथ्या है ये जितने भिन्न भिन्न रूप तुमको दिखाई दे रहे हैं ये रूप मिथ्या है इनमें परम सत्य ब्रह्म है इन सबके बीच में अगर आप सत्य की खोज करोगे तो सब कुछ के अंदर आपको ब्रह्म दिखाई देगा वो उनका कहना था उसको मिस इंटरप्रिट करके हम कहते थे ब्रह्म सत्य में जगत मिथ्या है वो कहते थे कि हमारी ब्रह्म सत्य है और बाकी जो जगत दिखाई दे रहा है वो झूठ है झूठ कैसे हो सकता है ये तो ठोस सच्चाई दिखाई दे रही है हमारे सामने लेकिन यह ठोस सच्चाई के बीच में जो रोग दिखाई दे रहा वो मिथ्या है अगर हमारे सामने एक पाइज रखा जाए तो एक पायजप मिथ्या है कलगला के हम उसी के कंगन बना सकता है लेकिन उसमें जो सत्ता है वो है सोना या चांदी जिस चीज की बनी तो वो चीज सत्ता है उसके अंदर के धातु सत्ता है और उसका रूप मिथ्या है उसमें लाइन, ये देखिए मतलब अलग अलग जो मतलब एनर्जी है अलग अलग बाहर तो वो अपने माइंड में पिक्चर बनाती है मतलब ब्रेन में वास्तव में एनर्जी कुछ ही नहीं सिवा एनर्जी कुछ ही नहीं फिजिक्स भी बोलेगा कि आप पदार्थ को आगे बढ़ाते जाओ तोड़ते तो चले जाओ तंत -ता में उस पदार्थ के मालिक्यूल मिलेंगे फिर उसको तोड़ो तो और कुछ पदार्थों के एटम्स मिलेंगे उसको एटम को तोड़ोगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे लोगों ने पढ़ा है उसके आगे और तोड़ेंगे तो क्वारक्स मिलते हैं जिसको बोलते हैं बॉटम क्वार्क टॉप क्वार आप प्रोटॉन क्वार्क इस प्रकार के जो नाम दिए गए वो एनर्जी कंडेंसेशन से हैं। और उनका सत्य सिवाय एनर्जी के कुछ भी नहीं है वो घनीभूत अच्छा। एनर्जी नहीं और वो एनर्जी जो हमारे एक फील्ड के अंदर जिसको हम स्पेस बोलते हैं स्पेस के अंदर कंडेंस स्पेस अपने आप में भी एक एनर्जी का रूप है मतलब तो सर तो तो रियल है कि इमेजनरी रूप इमेजनरी है बाकी सब कुछ रियल है और उस रियलिटी में एक ही रियलिटी है जो केंद्र है वही रियलिटी है या अच्छा। तो रियलिटी है शिव बोलत रियलिटी नाम कुछ भी रहते हो उसका वो रियलिटी है और उसका जो जिस रूप में तुमको दिखाई दे रहा है वो रियलिटी नहीं क्योंकि आध्यात्मिक रियलिटी की परिभाषा वो है जो अपरिवर्तनशील है जो सदा रूप नहीं बदले जैसे आप आज बोलो मेरे को है ना कि मेरा नाम रामलाल है कल बोलो मैंने तो श्यामलाल हूं है ना इसका मतलब आपने कल झूठ बोला था आप, आप भगवान ने आप कल झूठ बोला था कि आज झूठ बोल रहे हो है ना तो यह रियलिटी नहीं है जो चीज समय के साथ बदल जाए रियलिटी नहीं रिलेटिव वो है जो समय की कसौटी पर अपरिवर्तित है अच्छा। एक संसार की बात करें तो सब रूप बदल जाएंगे अच्छा। एक टेबल है तो आज रहेगी कल नहीं रहेगी ये आश्रम में आज रहेगा कल नहीं रहेगा आप कल रहोगे नहीं रहोगे मैं हूं कल रहूंगा नहीं रहूंगा जिस रूप में हूं या जिस रूप में जो कि दिखाई दे रहा है वो रूप कल रहेगा नहीं रहेगा लेकिन रियलिटी तो रहेगी वो चेतना तो, तो रहेगी रूप तो है रूप ब्रह्म है जो इल्यूजन है वो रूप है जगत मिथ्या का मतलब होता है कि जो जगत के अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उस रूप में नहीं है वो रूप सत्य नहीं है लेकिन जगत सत्य है उसका रूप मिथ्या है उसको मिथ हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया ब्रह्म सत्यम का मतलब होता है कि जो कुछ रूप दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म का ही रूप है वही ब्रह्म है और वही हम यहां पर भी बोलते हैं अब इसको अपन थोड़ा सा श्लोक के रूप में पढ़ें और समझें इसको तो दूसरा सहज विद्योदय तो किस तरह से हमारे को यह बात अब हमारे जेहन में हमारा दिमाग में हमारी प्रज्ञा के अंदर यह बात कैसे घर करेगी अब? कि यह सब कुछ शिव है और इसके सिवा शिव के सिवा कुछ भी नहीं है तो तदाक्रम में बलम मंत्रा सर्वज्ञ बलशालिना प्रवर्तन ते अधिकाराए अब जैसे अपने मंत्र की बात की थी अब हम अपने विमर्श और अपनी चेतना की बात करते हैं कि हमारी चेतना हमारा समविद हमारा विमर्श हम जिस रूप में अपने आप को जानते पहचानते हैं और हमारा सेल्फ रिलाइजेशन अपने आप को पहचान और मंत्र ये पर्यावाची शब्द है आपस में हमारी चेतना वही शब्दना रूप में वही शब्दों रूप में जब हम अपने आप को पहचानते हैं कि मैं कौन हूं क्या हूं क्या नहीं हूं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं जो इस रूप में हम अपने विमर्श करते हैं वो हमारे अपनी स्वयं की चेतना से हम करते हैं और वही सब कुछ वास्तविक सत्यता उसी में है तो तदाक्रम बलम मंत्र सर्वज्ञ बलशालिन उस सवित चेतना से निकला हुआ कोई भी शब्द मंत्र है और उस समय चयंत्रा से मिलकर कोई भी शब्द बलशाली हो जाता है प्रवर्तनते अधिकार आय करना देना जैसे हम अपने हाथ को बोले कि भैया ये किताब उठा लो तुरंत किताब उठा लेता है हम किसके हाथ को बोले कि ऐसा करो ये बटन दबाओ बटन दबा देता है हम अपने आंखों को बोले बंद हो जाओ बंद हो जाती है हम अपने जीवान को बोले देखो देखो चक्के बताओ एक कैसा है तो जीवान बोल देती ये मीठा है फिर हम कहते हैं हां हाँ है, ये मीठा है तो हमारी जितनी इंद्रिया हैं ये हमारी एक प्रकार से साधन है यह हमारे गुलाम है करण का मतलब होता है इंद्रित और करण का मतलब होता है साधन जैसे आप झाड़ू लगाना है तो आपको एक औजार की जरूरत पड़ेगी जिसको हम झाड़ू बोलते हैं सफाई करने के लिए तो वो एक करण है अगर आपको खेती में हल जोलता है तो एक हल की जरूरत पड़ेगी वह एक करण है ऐसे हमको हमारे अपने आसपास वातावरण से जिन चीजों को संपर्क करने के लिए जरूरत पड़ती है वो हमारी इंद्रियां हैं जैसे आंख है नाक है कान है जबान है त्वचा है इनसे हमको संसार का ज्ञान प्राप्त होता है आंख से दिखता है नाक सुन से, से, से सुनते जीवान से चकते हैं हाथ से छूते हैं कान से सुनते हैं इस तरह हमको संसार का ज्ञान हमारी ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है ऐसी हमारे पांच कर्म इंद्रिया है जिससे हम अपना कार्य संसार को देते हैं जीवान से कहते हैं हाथों से कुछ करते हैं पैरों से कुछ करते हैं और उत्सर्जन करते हैं और प्रजनन करते हैं इस तरह हम पांच तरह के कार्य करते हैं तो इस तरह के कार्य करते हैं जब ये है हमारे कर्मेंद्रिया हैं। तो ज्ञानेन्द्रिया है और कर्मेंद्रियां इनके इन द्वारा हम संसार का हमारा आपसी इंटरेक्शन बना रहता है हम चूंकि एक ही हैं, कुछ भिन्नता नहीं हमें लेकिन फिर भी चूंकि एक भिन्नता होगी हमारे बीच में एक माया का पर्दा है सबके बीच में अलग अलग सेक्शन जैसे कई हमारे ब्रांचेस होगी दुकान की तो हमको आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए टेलीफोन की जरूरत पड़ेगी एक डिपार्टमेंट है लेकिन उसके कई कई ऑफिस हैं तो उसको आपस में बात करने की जरूरत पड़ती है उस तरह हमको आपस में इंटरेक्ट करने के लिए क्योंकि हमारे बीच में दूरियां बढ़ा दी गई माया के द्वारा तो हमको इंटरेक्ट करने के लिए इंद्रियों की जरूरत पड़ती है, और उन इंद्रियों के द्वारा हम एक दूसरे से और वातावरण से इंटरेक्ट कर हैं कुछ ज्ञान बाहर का हमको मिलता है और फिर हम अपना ज्ञान दूसरों को देते हैं जवान से देते हैं आंखों से देते हैं हाथ पेर तो इस तरह हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हुए ज्ञान प्राप्त भी करते हैं और ज्ञान दूसरों को देते भी हैं तो मंत्र क्या है हमने सुना होगा लोगों की ओम नमः शिवाय बोलते हैं शिवम बोलते हैं श्री कृष्ण शरणमा बोलते हैं कई तरह के मंत्रों का उपयोग सुना होगा और ऐसा भी सुना होगा जिंदगी निकल गई जैसे कृष्ण करते हुआ कुछ नहीं है ना तो कृष्ण लिखे ना राम है ना जिंदगी निकल गए हमने शिव शिव शिव करते करते लेकिन हमको कहीं पे डमरू वाला दिखाई नहीं शिव किधर है इसमें हमारी रटंतता काम कर रही थी अभी तक खाली हम रटते उसको हमने अपनी अंतर चेतना से जोड़ के उस शब्द का उच्चारण भी किया अन्यथा जो हमारी जैसे हमने उसमें शिव सूत्र में पढ़ा था चित्तम मंत्र पढ़ा दूसरे में शाप्तोपाय में पढ़ा था चित्तम मंत्र इसका मतलब कि जो जिस योगी का आत्म साक्षात्कार हो जाता है जो अपनी चेतना को समझ जाता है वो जो उसके द्वारा बोले गए शब्द भी मंत्र है तो मंत्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो स्थापित मंत्र है क्यों नम शिवा शिवहम वही मंत्र है। बल्कि वो जो चेतना से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो भी बोलता है वह मंत्र है वो जो कुछ भी बोलता है वह तक्षण संभव भी हो जाता है उसको क्यों कब होगा हो कि तदाक्रम में बलम बलमंत्र बलिशाली ना है वो तब बलिशाली हो जाते हैं प्रवर्तनते अधिकार है करना देना। जिस तरह से देह के लिए इंद्रियां जैसा चाहे वैसा काम कर देती है हाथ को बोलो ऐसा करो कर देता आंख को बोलो ऐसा करो वो देखने लग जाती है कान को बोले सुनो सुनने लग जाता है जीभ को बोलो चको चकने लग जाती है पेड़ को बोले चलो वो चलने लग जाता है इसलिए जितनी इंद्रिया हमारी गुलाम है वो जिस तरह हमारे काम करती उसी तरह मंत्र में फिर हमारे काम करने लग जाते मंत्र में हमारे गुलाम हो जाते हैं और वो लेकिन कब जब उनको हम तदाक्रम में माने उस अंतरचेतना संविद से जोड़ देते हैं जब उस अंतरचेतना संविद से जोड़ देते हैं तो ये मंत्र हमारे आत्म बल को पाकर इतने बलशाली हो जाते हैं कि हम जो चाहें वो करते हैं जैसे संसार में आप किसी बीमार को आप बोल देंगे आप बस ठीक हो जाओगे आज वो ठीक हो जाएगा है ना तो उस बलतर को पैसे की कमी कल मिल जाएगा उसको पैसा मिल जाएगा लेकिन यह ध्यान से समझ लो कि इसके दो तरह के उपयोग हैं जो भी अगर संविद से जुड़ जाता है उसके पास दो तरह के उपयोग रह जाते हैं उसको मंत्र का उपयोग करना है एक सांजन्य और एक निरंजन पिछली बार हमने इसको पढ़ा था सांजन्य उपयोग वो है जहां हम माया के क्षेत्र में काम करते हैं किसी की तबीयत ठीक कर दी किसी को धंध लगा दिया किसी की बीमारी दूर कर दी किसी की नौकरी लगवा दी किसी की कठिनाई दूर कर दी इस तरह कल्याणकारी काम जो हमारे दृष्टि में कल्याणकारी हैं उन कल्याणकारी कामों को करने के लिए हमने अपनी समस्त मंत्र की ऊर्जा को उपयोग में ले लिया तो यह हमारे लिए इसका सांजन्य उपयोग हुआ यानी माया के क्षेत्र में उपयोग हुआ यह उपयोग निरर्थक है पात्र इसका कोई सार्थकता कुछ भी नहीं तुमने किसी को निरोगी बना दिया तुमने किसी को धन दे दिया तुमने किसी की समस्या हल कर दी लेकिन ये क्या उसके लिए मानव जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए जरूरी हुआ क्या क्या उससे उसकी जीवन का कल्याण हो जाएगा क्या उसके जीवन का कोई कल्याण नहीं होना उसमें अगर तुमने धन दिला दिया हमको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत कल्याण कर दिया हमने लेकिन कल्याण की परिभाषा वो है कि जो उसको केंद्र की ओर खींच लाए एक मात्र इंसान का कल्याण उसी में हो सकता है जब उसको आत्मज्ञान हो सेर्विलाइजेशन हो मात्र वही कल्याण है और बाकी सब अकल्याण है जैसे तुमने उसको धन दिलवाया हो फिर वो संसार की दौड़ में भाग जाएगा जैसे तुमने बीमार को स्वस्थ किया हो फिर संसार की दौड़ में चलने लग जाएगा किसी तरह से यह कल्याण नहीं है यह मात्र दया है करुणा नहीं है दया वो होती जब हम किसी को अपने से नीचा समझ के उसके लिए कुछ दे देते हैं वो दया है भिखारी आता है आपने दस रुपए पकड़ा दिया उसको ये उसी पर दया करे ये मोहब्बत नहीं करी उससे तुमने मोहब्बत करते तो उसको सिखा देते कि किस तरीके से तेरे को कमाना है कैसे जीना है ये जी अलग किसी को आप एक दिन भोजन करा दोगे तो ये मात्र दया है दया की कोई कीमत नहीं दया अगर आपने दान के नाम से की है तो उसका फल भोगने के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा फिर से नए काम करोगे जैसे अपने कुत्ते वाली कहानी सुनी थी एक दिन उसके बाद में फिर नए नए कर्म होंगे हमारे से और उसके बाद में उनके फल भोगने के लिए फिर नए नए जन्म लेंगे इस तरह हम उस जन्म मरण की क्रिया से दूरी नहीं हो पाएंगे लेकिन करुणा या प्रेम वो चीज है जो आपको इस संसार से मुक्त करती है जो आपको इस संसार की जन्म मरण की यात्रा से मुक्त करती है तो वो ज, वो चीज कब होगी जब हम इस मंत्रों का या हमारी क्षमताओं का निरंजन उपयोग करेंगे निरंजन का मतलब होता है बिना माया के क्षेत्र मात्र कल्याण के लिए उपयोग करने, मात्र करुणा के लिए तो इसमें दूसरा सूत्र है कि तत्रेव संप्रलियंत प्रलयते का मतलब होता है समेट ले जैसे मतलब प्रलय हो गया तो संसार भगवान ने समेट लिया इकट्ठा कर लिया तो तत्रेव संप्रल अंत शांत रूपा निरंजन जब माया के क्षेत्र से हम उसको समेट लेते हैं और उस शांत रूप हमारी अंतर चेतना से जोड़कर उस मंत्र का निरंजन उपयोग करते हैं तो सहाराधक चित्ते ना तेरह तेरह शिव धर्म तब उसके आराधक के हृदय में वो शिव रूप से प्रज्वलित हो जाते हैं। और वो तुमको शिव सायुज तक पहुंचा देते हैं। जब उनका सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयोग नहीं करता सार्वजनिक प्रदर्शन करने से दूसरों पद कल्याण होना नहीं है खुद का अकल्याण जरूर हो सकता है क्योंकि उसमें आपका अहंकार बहुत ऊपर चढ़ जाएगा चारों तरफ लोग बाग हाथ जोड़ने लगेंगे फूल चढ़ाएगा पत्तियां चढ़ाएगा और आप एक ऐसी स्थान पर बैठ जाओगे जाके जहां पर कि आपका अहंकार और ऊपर उठता चला जाएगा तो उस समय आपका भी अकल्याण ही है उसमें लेकिन जहां पर वह इस तरह से बाहर उसका किस तरह से उपयोग नहीं करता और उस समय वो शिव साइजता की बढ़ जाता है इसलिए वो मंत्र उसको शिव से तक ले जाते हैं यश्मात सर्वमयो जीव सर्वभाव समुद्भवात् तत्संवेदन रूपेण तदात्म प्रतिपत्ति अब ये जो जीव है यहां पर इसे तीसरे सूत्र में कहते हैं ये जीव ही शिव ही है सर्वमय का मतलब होता है शिव यश्मात सर्वय सर्वमयो जीव जो सब कुछ है वही जीव भी है जो शिव है वही जीव भी है सर्वभाव समुद्भवात, वो सब लोगों को सब चीजों को जिनकी भावना करता है उनके साथ अपना तादात में जोड़ लेता है है ना और उसकी सृष्टि करता है और जिससे तादात में हटाता है उसका नाश करता है जिससे तादात तादात्म बनाए रखता है उसकी स्थिति करता है जैसे शिव सृष्टि स्थिति संवहन करता है जैसे बताया कि संसार का प्रजनन करता है संसार को चलाता है और संसार का संवार करता है उसी तरह शिव की तरह जीव भी सतत जैसे हमने कई बार अपन वो किताब का उदाहरण पढ़ चुके हैं कि अपन ने चश्मा ढूंढा तो चश्मे का निर्माण किया या चश्मे की सृष्टि की फिर हमने अपने नाच पर लगा के देखा हां ये हमारे चश्मा है ठीक से बैठ गया तो हमने चश्मे की स्थिति की और जैसे ही अब हमने कहा हमको किताब पढ़नी है हम किताब को ढूंढने लगे तो चश्मे का नाश कर दिया अब उसके बाद में हम किताब की सृष्टि कर और इन दोनों के संधे काल में हम कभी कभी उस चेतना को ढूंढ सकते हैं अगर हम बहुत जागरूक हैं तो एक चीज समाप्त तो हुई दूसरी की सृष्टि हुई जैसे कि हमारी मालाओं के मनकों के बीच में उस धागे को जोड़ना आसान होता है ढूंढना आसान होता है जहां दो मन के मिलते हैं इसी तरह दो घटनाओं के बीच में हम उस समित चेतना को ढूंढ सकते हैं खोज सकते हैं उसका एहसास पा सकते हैं जब हम जागरूक हैं उन दो घटनाओं के बीच एक कदम रखा दूसरा उठा रहे हैं पेरा रख रहे हैं उसका नाश कर रहे हैं आप दूसरे के सृष्टि हो रही है उस समय अगर हम चेतन चैतन्य हैं तो हम उसकी संविध की उपलब्धि कर सकते हैं तो यशमात सर्वमयोजीव सर्वभाव समोद्भवा तत्संवेदन रूपेण तादात्म्य प्रतिपत्तिता मतलब जिन जिन चीजों से वो तादात्म्य करता है ये कुर्सी है टेबल है या ये दीवार है या आश्रम है यह तो तुम्हों में हो तो जिस जिस चीज का वो तादात्म्य करता है जैसे मैं तुम्हारे से तादाद में किया तो मैंने तुमको अपना शरीर बना लिया क्योंकि पहले मेरे हृदय के अंदर तुम्हारी संवेदना और मैं और आपके बीच में तादाद में बन जाएगा मैंने आपको अपना शरीर बना लिया तो उस परिस्थिति में मैंने आपकी सृष्टि की और जैसे ही मैं आपसे ध्यान हटा के फिर दूसरे व्यक्ति पर ध्यान करूंगा तो मैंने आपका नष्ट लेकिन आपकी सृष्टि कर तो इस तरह जो तादात्म करके उसका तक्षण सृष्टि करता है और उसका विनाश भी करता रहता है तो जैसे शिव करता है इस सृष्टि का वो बड़े रूप में करता है वो इतनी बड़ी ब्रह्मांड की सृष्टि का एक साथ निर्माण करता है और विनाश करता है हम चूंकि माया के क्षेत्र में हैं इसलिए हमारी अपनी सीमाएं हैं इसलिए सीमित स्वातंत्र प्राप्त उसको पूर्ण स्वातंत्र है क्योंकि उसकी स्वतंत्र ऊर्जा का विरोध करने की क्षमता किसी में नहीं कारण क्योंकि समस्त संसार की ऊर्जाएं उसी बिंदु से प्रकट होती इसलिए उसके विरोध कैसा कर सकता है एक केंद्र में बैठा है जो आप भौतिक शास्त्र से भी अगर ट्रिग्नोमेट्री भी अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप केंद्र में हैं तो चक्र कितनी भी तेजी से घूमता हो वो केंद्र स्थिर रहेगा वो केंद्र में रखे के, अगर चक्र पर थोड़ी सी भी ऊर्जा अप्लाई करेगा वो तो चक्र घूमने लगेगा घूमता होगा तो रुक जाएगा लेकिन उस, एक किसी आरे पर खड़े हुए रेडियस पर खड़े होकर आप चाहे जितने हाथ पर पटक लो उस चक्र को घूमते से रोक नहीं सकते रुकते को घुमा नहीं इफेक्ट है आप अगर एक ऐसे ही उदाहरण समझ लो कि पहिया घूम रहा है चक्कर घूम रहा है और एक उसके ऊपर ताड़ियां लगी हुई हैं उस पर एक चूहा बैठ गया और चक्कर घूम रहा है उस ताड़ी पर चूहा कितना भी कूद करेगा वो चक्कर घूमता रहेगा क्योंकि उसका जो बल है कितना भी बल लगा ले है? है ना वो बल उसको रोकने के काम नहीं कर लेकिन अगर वो केंद्र में खड़ा है वो फिर बल लगाता है तो थोड़े से बल से उसको रोक भी सकता है या रोके को चला भी सकता है तो यहां पर वो अत्यंत बलशाली हो जाता है जब केंद्र में होता है तो क्योंकि केंद्र में ऊर्जा का या शक्ति का विरोध बिल्कुल नहीं इसलिए शिव की शक्ति को पूर्ण स्वातंत्र शक्ति बोलते हैं क्योंकि वहां पर से जहां से शक्ति निकलती है संसार के समस्त शक्तियों का स्रोत है वो चाहे वो जो पदार्थ रूप में दिखाई दे रही है या भूकंप के रूप में दिखाई दे रहे हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दिखाई दे रहे हो चाहे वो हमारी प्रकाश आवाज के रूप में दिखाई दे रहे हो या कुछ भी हो कोई सा भी रूप ले लो आप शक्ति का जिस रूप में दिखाई दे रही है वो समस्त शक्तियां अगर उनका खोज खोजते चले जाए तो उसे केंद्र से निकली हुई और ये यह भौतिक शास्त्र भी सिद्धा कर चुका है कि शक्तियां स्वरूप बदलते चले जाते हैं यहां तक कि वह पदार्थ के रूप ले लेते ले हैं पदार्थ से वापस ऊर्जा का रूप ले सकते हैं लेकिन कुल मिला वो नष्ट नहीं की जा सकती पदार्थ के रूप में बदले जा सकती वादार से वापस शक्ति रूप में बदली जा सकती और वो लगातार रूप बदलती रहती लेकिन नष्ट नहीं की जा सकती और वो उनका खोजते चले जाओ तो चैतन्य महात्मा हम उनको अंतिम रूप से एक ही जगह खोज देते हैं कि उसी चेतना से निकलते इसके लिए हमको थोड़ा आत्मचिंतन वन करना यही कारण है कि हम थोड़ी देर शांत वन यहां पर चौबीस मिनट का ध्यान करते हैं एक घड़ी का ध्यान करते हैं ताकि हमारे मन में दिन भर की उथल पुथल शांत हो जाए और हम इस लायक बन जाए कि हमको ये आध्यात्म या हमको अद्वैत भावना समझ में आने क्योंकि अद्वैत में थोड़ी कठिनाई है कठिनाई इसलिए है कि जो हमारे सामान्य जो भावनाएं हैं जो कॉमन सेंस है वो हमको समझने से रोकता है जो कॉमन सेंस माया है माया की और आइंस्टाइन बोलता था कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कॉमन सेंस है वो आइंस्टाइन क्यों कर सका रिलेटिविटी की खोज क्योंकि उसने उसने कॉमन सेंस को ताक पर दिया रियल सेंस हाँ, वो तो रियल सेंस तभी आएगा जब आपने कॉमन सेंस को अलग तो करता कॉमन सेंस आपको लगातार घिसी पीटी राह पर सोचने को मजबूर कर देता है वो आपको नई दिशा में सोचने से रोक देता है कॉमन सेंस इसलिए कॉमन सेंस आपको माया के क्षेत्र में कहा पाता वो आपको लगातार लगातार वही करता कॉमन सेंस आपको उसी राह पर पटक पटक के सोचने को मजबूर कर देता है जैसे कि क्या ऐसे थोड़ी ना कि न्यूटन के माथे पर सेफल गिरा था किप्तों के माथे पर गिरे ना पर न्यूटन ने सोचा कि नीचे, नीचे क्यों रहे ऊपर क्यों नोड़ गए मेरा माथे पे क्यों गिरा तब तो और कॉमन सेंस बोला नीचे नहीं गिरेगा तो कहां गिरेगा वो तो माथे पे तो गिरेगा वजनदार चीज तो सिर्फ नीचे भी तो गिरेगी ऊपर कहां जाएगी है ना पर वो न्यूटन ने सोचा कि वजनदार चीज है तो वजनदार क्यों है वजन कहां से आया तो उस जब गहरे से सोचा तब उसको ठीक ठीक समझ में आने लगा कि कहीं एक रहस्य है जो संसार नहीं पकड़ पा रहा उसने कॉमन सेंस से हटके सोचा तब उसको समझ में आएगी वो बात तब उसने मैं अपने तीन नियम रखे प्रकृति के इन नियमों के द्वारा प्रकृति संचालित होती आज भी उनका उपयोग है उन्हीं का उपयोग करते हुए आदमी चांद पर चला गया उन्हीं का उपयोग करते हैं इतने सारे ऊपर आसपास घूम रहे हैं धरती के आसपास उन्हीं का, का उपयोग करते हैं हम ये टीवी भी देख रहे हैं रेडियो पर टेलीफोन पर मोबाइल पर बातें कर रहे हैं क्योंकि वो चीज नहीं बताता तो हम उस रहस्य को नहीं समझ पाते लेकिन उसने कॉमन सेंस से हटके सोचा अब यह बात अलग उसके बाद में आइंस्टीन ने हिजिनबर्ग ने जब सोचा तो उसके बाद में समझ में आने लगा कि आइंस्टीन परिपूर्ण नहीं एक चेतना है जो उसने भूल गया वो उसको उसने ली नहीं उसमें कंसिड्रेशन में और यही कारण है कि वो अनिष्ट का गणित फिर होने लगा कि कार अगर उछल के देखेगा पहिया तो कार वो नहीं रहेगी जो है हम तो कहते हैं कि नहीं हम तो ब्रह्मांड को देखेंगे और हम ऐसा तटर से खड़े रहेंगे ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हम वो हैं जिसकी वजह से ब्रह्मांड है और हम अगर तटस्थ खड़े रहकर ब्रह्मांड को देखें संभव नहीं होता हम उसके इंटीग्रल पार्ट हैं ऐसे पार्ट हैं जिसके बिगर ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व तो नहीं इसलिए हम कहते हैं कि हम शिव हैं मैं शिव हूं हम शिव अहम यस्मा सरोमयो जीव सर्वभाव समुद्भवात तत्संवेदन रूपेण तदात्में प्रतिपत्तिता इसी तरह हम सृष्टि स्थित संवाद की बात करते हैं। शिव भी करता है वो बड़े स्तर पर करता है हम एक सीमित दायरे में करते क्योंकि हमारे पास सीमित स्वातंत्र्य है तेम शब्दार्थ चिंतासु, न सावस्था न यह शिव भोगते व भोग्य भावे न सदा सर्वत्र संस्थिता। अब शब्द और शब्दों के अर्थ मैं कुछ देखता हूं और जो कुछ मैं देख रहा हूं मैं कुछ सुनता हूं और मैं कुछ उसका मतलब निकालता हूं तो जो सुनता हूं वो भी शिव है और जो मतलब निकालता हूं वो भी शिव है जो मैं देखता हूं वो भी शिव है और जो मैं देखने वाला हूं सो भी शिव हूं तो तेन शब्दार्थ चिंतासु न सावस्था या न शिव ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो शिव नहीं है या दूसरे शब्दों में जो सारी अवस्थाएं हैं वो शिव हैं अब इसको इस तरह से हमने अवस्थाएं कैसी हो सकती हैं एक पदार्थात्मक अवस्थाएं होती है? एक टेबल है कुर्सी है मकान है दीवार है चटाई है पानी है सूर्य है सितारे हैं चंद्रमा आसमान ये सब कुछ पदार्थवाचक अवस्थाएं हैं या प्रमेय है भाव जो हमारे चारों छिटके पड़ हैं ये तो शिव है ही है एक भावनात्मक बातें हैं, सुख है दुख है खुशी है उद्वेग है उत्तेजना है क्रोध है लालच है घृणा है ये क्या है ये भी शिव है क्योंकि ये हमारे भावनाएं हैं जिसको हम आत्मी नहीं कह सके येरा शिव इस तरह हम ये भी नहीं कह सक येरा दुख येरा सुख ये रही घृणा इसको हाथ में नहीं ले सकते लेकिन उसके बावजूद ये, ये भी शिव हैं। तो तीन शब्दार्थ चिंता सो न सावस्था यह न शिव इसके अलावा फिर दो अवस्था एक वो अवस्था है जो भावात्मक है जो कुछ दिखाई दे रहा है और जो कुछ सोचा जा सकता है ये सब कुछ भावात्मक है जैसे मैंने सोचा कि गाय का दूध सामने आ सकता है कल जैसे मैंने सोचा दुख कल में दुखी हो सकता हूं जैसे मैंने सुख कल मैं सुखी भी हो सकता है। तो ये वास्तव में जीवन में यथार्थ रूप से हमारे सामने आ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभावात्मक है जो कभी सामने आई नहीं सकते मैं कल्पना कर दो कि आकाश में खिलने वाले फूल तो आकाश में कभी ना फूल खिलेंगे ना मेरे सामने आएंगे लेकिन फिर भी वो अवस्था शिव है इसका और बेहतर उदाहरण जो हमको समझ में आ जाएगा नेगेटिव मार्क्स हिरणात्मक संख्याएं हाथ में लेकर बताओ एक लड्डू तो बताओ मतलब -1 लड्डू बताओ हाथ में मेरे को आप कैसे बता सकते लेकिन उसका अस्तित्व तो है -1 का अस्तित्व तो है हमारे चित्र समझते हैं थोड़ा सा भी गणित समझता है आदमी जानता है कि -1, -2, -3, टू तक भी जा सकते हैं हम कहां तक भी घूमते चले जाएं लेकिन अस्तित्व तो है माइनस संख्याओं का लेकिन उसका अभावात्मक अस्तित्व लेकिन उसका अस्तित्व हमारे विमर्श में सकारात्मक है हम उसको समझ सकते हैं हम उसका उपयोग कर सकते हैं हम अपने आप के अंदर उस नकारात्मक संख्या की उत्पत्ति कर सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं कह सकते कि हाथ में -2 लड्डू रखें ताकि एक रखो गायब हो जाएगा दूसरा रखो गायब हो जाएगा तीसरा रखो तब दिखाई देगा ऐसा नहीं कर सकता इसलिए वो नेगेटिव मार्क्स लेकिन नेगेटिव मार्क्स की भी अपनी विधायक सत्ता है एग्जिस्टेंस पॉजिटिव है ध्यान से यही कारण है कि हम नेगेटिव मार्क्स को जब नेगेटिव मार्क्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव मार्ग सामने आता है उसकी सत्ता पॉजिटिव है उसकी विधायक सत्ता है उसकी पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है नेगेटिव मार्क्स की भी एग्जिस्टेंस पॉजिटिव है क्योंकि उसकी वास्तविक पॉजिटिव एग्जिस्टेंस क्यों नहीं क्योंकि वह भी शिव है इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो शिव नहीं हो तो यह बात कही प्रेम शब्दार्थ चिंता न सा अवस्था यह न न यह शिव ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो शिव न हो चाहे वो पदार्थ हो भावना हो भावात्मक हो अभावात्मक हो किसी भी रूप के कोई चीज हो वो वास्तु में उसकी एक्जिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है और वो शिव है भोक्ते वो भोग्य भावे न सदा सर्वत्र समस्थित अने वो भोक्ता के रूप में भी शिव इस ब्रह्मांड में इस सृष्टि के अंदर उपलब्ध है भोक्ता के रूप में जैसे आज मेरे सामने थाली लगी भोजन की तो उस भोजन को भोगने के लिए मैं बैठा हूं और वो भोजन वो भोजन भी शिव है और उसको भोगने वाला भी शिव है तो भोगते व भोग के भावेना, जो भोगता है वो भी शिव है और जो भोगा जा रहा है वो भी शिव है इसको तैतृ उपनिषद में एक बड़े अच्छे श्लोक में बताया था कि जब शिव जब गुरु के पास शिष्य जाता है और शिष्य को वो ब्रह्मा ज्ञान देते हैं उसके बाद में उसको धीमे धीमे मनन चिंतन निधिध्यसन धीरे धीरे धीरे वो बात समझ आते और एक दिन एकाएक उठ के खड़ा हो जाता है वो शिष्य और बहुत जोर से चिल्लाता है जैसे कि आय वो चिल्लाया था ना आर्किबिडिस यूरेका यूरेका मिल गया मिल गया समझ में आ गया मेरे को तो ऐसे ही उसको उसी समय एकदम ज्ञान प्राप्त होता है और एकदम जोर से चिल्लाने लगता है ना अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहमनाधि अमरनादि अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत इस तरह वो चिल्लाता है जोर जोर से और नाचने लगता है कि अहम अरे ये अन्न मैं ही तो हूं उसको था समझ में आता है और अहम अन्नम अहम अरे मैं ही अन्न हूं नाचने लगता है जो बार बार जोर जोर चिल्लाता अहम अन्नम और अहमनादि अहमनादि अहमनाद और इस अन्न को भोगने वाला मैं ही तो हूं और अहम श्लोकृत अहम श्लोकृत और इस अन्न को शिव है या ब्रह्म है और जो मैं हूं जो शिव हूं या ब्रह्म हूं इसको दोनों को जोड़ने वाला यानी खाने वाला वो भी तो ब्रह्म ही है यानी भोजन भोजन को करने वाला और भोजन करने की क्रिया ये सब कुछ ब्रह्म है तब तो वो कहता है कि अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म वो भावना कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं यह तब उसके हृदय में एकाएक विस्फोट की तरह में पैदा होती है तब तो वो एकदम नाचने लगता है और जोर से चिल्लाता है कि अहमनम अहमनम अहमनम अहमनाथी अमरनाथी अमरना और अहम श्लोक कर तो इन दोनों को मिलाने वाला भी मैं ही हूं मैं कौन हूं वो अपने समझ में आ जाता है उसको, उसको उच्चरण आत्मबोध होता है या सेल्फिलाइजेशन होता है तो इसी तरह की इस वही बात इसमें लिखी कि भोगते व भोग के भावे सदा सर्वत्र संस्थित जहां सब जिन चीजों को तुम भोग सकते हो आप एक बगीचे को भोग सकते हो ठंडे हवा को भोग सकते हो चांद में रात को भोग सकते हो सूरज की धूप को भोग सकते हो इस संसार को भोग सकते हो इस संसार के हर वस्तु का उपयोग कर सकते हो और उसके अलावा जो भोगने वाला है तुम खुद तुम मैं और इन भोग, भोगी जाने वाली चीजों में कोई फर्क नहीं है यह समस्त एक ही चेतना के दो रूप हैं जो भोगी जा रही और जो भोगने वाला है इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है दोनों ही एक ही चेतना के विस्तार है क्योंकि शिव ने जब अपने चेतना से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया उस समय उसने बाहर से चीजें नहीं बुलाई थी लेकिन माया को आदेश दिया था कि जो नए जीव बने जाऊं उनके आसपास पांच पट्टियां बांध देना कला विद्या राग काल नियती थी ताकि यह अपने स्वरूप को भूल जाए और इस संसार का खेल चले कुछ समय तक जब तक मैं चाहूं और उसी खेल के कारण आज हम अपनी पट्टियों को बांधे जब देखते हैं तो हमको दिखाई देता है ये बदमाश है ये, तो ये, तो ये, ये, ये चैतन्य आत्मा मतलब परम सत्य चैतन्य मतलब जो चेतना है जो चेतना है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो सार्वभौम ईश्वर चेतना है वही परम सत्य है और यह चीज जब समझ में आ जाती है तो भोक्ता और भोग्य और भोगने की क्रिया ये सब कुछ एक हो जाते हैं फिर बोलते हैं हम कि तेन शब्दार्थ चिंता सो न सावस्था यह तब ऐसी कोई चीज नहीं है जो शिव ना हो चाहे वो भाववाचक हो चाहे अभाववाचक हो चाहे दिखे चाहे ना दिखे चाहे जिसकी कल्पना की जा सके चाहे जिसको हाथ में ले जा सके वो सब कुछ शिव है इति व्य संवृत्ति जिसकी यह चेतना है जिसकी यह भावना है जिसको यह ज्ञान है संवृत्ति ऐसी वे वह यवृत्ति जिसकी ऐसी चेतना है जिसकी ऐसी प्रज्ञा है जिसको ऐसा बोध है कैसा बोध है ये कितनी शब्दार्थ चिंतासु न सावस्था या न शिव जिसको ये बात समझ में आ गई भोगते और भोग के ने सदा सर्वत्र संवस्थित यानी भोगने वाले और भोगी जाने वाले वस्तुओं के रूप में मैं ही सप्रुफ खड़ा हूं मैं ही मुझको खा रहा हूं ये बात जिसको समझ में आ जाती है उसको सर्वाहंता भाव बोलते या विश्वात्मा भाव बोलते है। जो हमारे ट्रस्ट का नाम भी है विश्वात्मा ट्रस्ट है। तो इति वायस्त संवृत्ति जैसी इसकी ऐसी प्रज्ञा है जिस व्यक्ति की ऐसी बोध है तो क्रीड़ात्वे नाखिलम उसके लिए समस्त जगत एक रिक्रिएशन है एक खेल है समस्त जगत जैसे कि शिव ने खेल के रूप में बनाया था अब वो शिवत्व तो तक पहुंच जाता है और उसके लिए समस्त जगत एक खेल से ज्यादा कुछ भी नहीं है सब सपश्चिम सततम युक्तो, जीवन मुक्तो न संशय अब वो केंद्र में खड़ा होकर चारों तरफ देखता है सब सपश्चन पश्चिम मतलब देखता है वो देखता है सततम युक्तो युक्तों ने केंद्र से जुड़कर सततम युक्तों जब वो केंद्र में सतत युक्त होकर पश्चिम ने नहीं वो देखता है सतर देखता है तो क्या दिखाई देता है उसको सर्वत्र उसका स्वयं का विकास दिखाई जाता है दाएं देखे सामने देखे पीछे देखे उधर देखे चारों तरफ गोल गोल घूम के देखे उसको पूरी सृष्टि उसका खुद का ही विकास दिखाई देती है और स्वयं वो सृष्टि का केंद्र दिखाई देता है उसको तो सब सपश्चन सततम युक्तों जीवन मुक्तों न संशया ऐसा व्यक्ति जीते जी निश्चित रूप से मुक्त है इसमें कोई संशय नहीं और जो मुक्त है वो उसको न तो फिर पुनर्जन्म है ना जरा है ना मृत्यु है, है ना सुख है न दुख है उसके लिए अखंड आनंद है ये बात अपने बहुत आसानी से समझ में आती है यहां पर क्योंकि जब वो उस केंद्र में होगा तब तो उसका विरोधी कोई नहीं होगा उसका अभी अपन एक बार पढ़ भी लिया था इसके पहले एक बार जब अपन ने पहला वाला स्वरूप इस पर पढ़ा था कि उस व्यक्ति का जो केंद्र होता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता दुश्मन हो ही नहीं सकता दो पत्तियां आपस में खूब लड़ाई कर सकती हैं लेकिन जड़ के दुश्मन नहीं हो सकते कैसे होगी जड़ के दुश्मन क्योंकि वह उसका अस्तित्व है उस जड़ के बिगड़ उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं वो जड़ पानी देगा जब तो वो पत्ती ले लाएगी और उस जड़ को दूसरे पत्ते को भी पानी वही जड़ दे रही है को और लाखों करोड़ों पत्तियां होगी बेड़ में लेकिन जड़ से किसी का व्यर नहीं और जो जड़ में है उससे किसी पत्ती का व्यर नहीं और आपस में खूब पत्तियां लड़ाई कर सकती हवा चलने तो एक दूसरे को काट देंगे लेकिन जड़ से उसका किसी का बेर हो ही नहीं सकता इसलिए जो केंद्र में है वो वेरहीन है इसको हमने कहां पढ़ा था जब जिस साहब में भी पड़ा था याद आएगा आपको हमने एक ओंकार सतनाम करता पूरक एक ओंकार जो एक चेतना है वही सत्य है सतनाम करता वही सब कुछ सृष्टि को निर्माण करता है और पूरक है ना वही वो अनादि है निर्भह निर्भय जो निर्भय है क्योंकि भयता तब होता है जब मेरे को किसी और की उपस्थिति का एहसास हो जब मुझे किसी और की सत्ता से डर लगे जब मेरे सिवा किसी और की सत्ता है ही नहीं तो मुझे डर किसका तो निर्भव निर्वेर अकाल मूर्ति इसलिए मैं निर्भय भी हूं और निर्वैर भी हूं जो निर्वेर वाली बात अपने अभी जो कही थी उसमें भी यही थी और वही बात उन्होंने जबजी साहब में एक सूत्र में सब बता दी सारे गुण गिना दिए उसमें केंद्र के कि निर्भव निर्वैर अकाल उसमें टाइमलेसनेस भी जब तक तो टाइम की उत्पत्ति तभी होगी जब केंद्र से बाहर जाओगे जीरो डायमेंशन में टाइम होता ही नहीं जहां डायमेंशन बढ़ेंगे तभी समय की उत्पत्ति होगी तो निर्वह निर्वय अकाल तो उन्होंने एक ही सूत्र में वो सारे गुण गिना दिए कि ईश्वर के क्या गुण हैं और यह भी बता दिया उसमें कि ये गुरु प्रताप यानी गुरु के प्रताप से ही तुमको यह बात समझ में आएंगी अन्य नहीं तुम पर अगर गुरु की कृपा होगी तो ही समझ में आएगी अन्यथा तुम सब उस संसार के जोड़ में भागते रहोगे तुमको समझ में नहीं आएगी और पिछते चले जाओगे फिर जन्म मृत्यु फिर बुढ़े हुए फिर दुख भोगेगा कभी लकवा लगा कभी क्या किया फिर चले चले जाओगे और इस सबसे अगर मुक्ति चाहते हो तो गुरु के शरण में जाओ उत्ती तीर्ष जागर तो प्राप्त जैसे हमेशा हर बार कठोपनिषद किए बात विवेकानंद स्वामी भी बोलते थे जब भी जाते थे उत्तिष्ठ प्राप्य शरण में जाओ क्षुद से धारा निश्चित की धार पर चलने की तरह कठिन है यह आध्यात्मिक राह दुर्गम पथस्त कवंती है विद्वान लोग या कवि लोग ये कहते हैं कि यह रास्ता बहुत कठिन है इसलिए गुरु के शरण में जाओ गुरु तुम्हारे को आशीर्वाद देगा गुरु तुम पर कृपा करेगा शक्तिपात करेगा तब तुमको यह बात ठीक से समझ में आएगी अन्य यह बात सामान्य लोगों के समझ के पड़े हैं और तभी मिलेगी ये बात जब तुम में अपने शक्ति होगी तुम में अपनी वीरता होगी जब तुम में साहस होगा जब उन बेड़ियों को तोड़ने की इच्छा होगी नहीं तो फिर उन्हीं बेड़ियों में जकड़े चले जाओ और वही राम राम राम करते रहो कुछ भी करते रहो लेकिन तुम उस चीज को नहीं पा पाओगे जब तक कि रहस्य को नहीं समझोगे सृष्टि के रहस्य को नहीं समझो कोई सा मंत्र जप हो भी पूजा करो कोई मंदिर जाओ तीर्थों में जाओ कितने भी स्नान कर लो नर्मदा गंगा में लेकिन हमारे सत्य के दर्शन तभी हो पाएंगे जब तुम सृष्टि के रहस्य को जानोगे सृष्टि को रहस्य को समझोगे और वो बात तुम तभी समझ पाओगे जब तुम पर गुरु की कृपा होगी तक बहुत तो से जाते प्राप्त वाला नहीं बोल देता स्वामी विवेकानंद जी का बोला हाँ तो, तो वो भी मतलब दूसरा शांत रूपा का वाला है हाँ तो सेवा तो वो भी करते थे बिल्कुल करना भी चाहिए आपने गुरु तो की सेवा देखो हर राह नहीं हमारे सोचने का तरीका गलत है देखो आपको सेवा तो आपके गुरु की करना ही है आपको आपके गुरु की सेवा करना है उनकी अभी आप आपने आज अपने बात शुरू करी जब भी ये बात करें शुरू कि हम यहां पर कर्मकांडों के विरोधी हैं ज्ञानकांड में कर्मकांड के विरोधी हैं, लेकिन हम गुरुचरण सेवा के विरोधी नहीं है पादुका पूजन के विरोध नहीं है गुरु अर्चन के विरोधी नहीं है नहीं जिसे भूके की सेवा की इसकी की उसकी लेकिन दो भावना से हो सकती दो भावना सोच सकती उनका एक मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी था तो किसी ने उनसे इसके लिए बोला भी था कि इसमें मतलब फिर से कोई जन्म मरण का रहेगा तो उन्होंने बोला था कि एक हजार बार जन्म देना पड़े तो भी मैं करूंगा तो। लेकिन अंदर की भावना समझो दो तरह की भावना से हम एक भूखे की सेवा कर सकते हैं या जो ठंड से कुड़ रहा है उसकी भी सेवा कर सकते हैं हमारे घर चार कंबल पड़े उसको हमको लगता है हमारा काम एक कंबल से चल जाएगा तो हम उन तीन कंबलों को जो ठंड से छोड़ रहे हैं उनको दे सकते हैं किस भावना से मोहब्बत की भावना से प्यार की भावना से कि ये तीन कंबल ले लें और कोई मेरे से ज्यादा दुखी हो तो मेरा चौथा भी ले लादा ही परेशान होता है ना लेकिन वहां पर उसके ये भावना नहीं है कि मेरे को इसका फल चाहिए मेरे को इससे ही इस सुफल का सुकृत का फल चाहिए हम क्या सोचते हैं हमारे छोरे को नौकरी नहीं लग रही ब्याह नहीं हो रहे तो चार कंबल दे तो शायद हमारा छोरा काम बन जाएगा हमारी सामान्यत भावना यही होती है कि हम जब सुकृत करते हैं तो उसके पीछे ईश्वर से हाथ के हाथ कुछ ना कुछ मांगते हैं प्रतिफल की आशा प्रतिफल की आशा से जो करते हैं तो प्रतिफल भी मिलता है लेकिन उसमें आपने क्या बैंक से लोन लेके अगर कार खरीदी है तो अगर आप नहीं चुका पाए तो कार खींच के ले जाएगी लेकिन डॉक्टर समय तो आदमी परिस्थिति प्रतिफल मिले में भी कर देता तो करना चाहिए अनजाने में भी करना चाहिए और कल्याण हमेशा लोगों का करो इस संसार को अपने से अलग मानो मत अगर सड़क पे तुमको लग रहा है कि कोई बिना चप्पल के चल रहा है और आप बैठे स्कूटर पर बिठा लो उसको ना छोड़े हो जहां जा रहा है कल्याण करने में कुछ बुरा ही नहीं है लेकिन हृदय में उसके प्रति मोहब्बत हो बस खाली ये अगर भावना आई तो भावना बंधनकारी है मैंने तो कल्याण करा है ना और कल जाके वही वही व्यक्ति तुम्हारा गला काट ले जेब काट ले स्कूटर पर बैठे बैठे तो फिर दुखी मत होना मैंने तो साले उसको स्कूटर पे बिठाया पेल चल रहे थे उसके और उसने मेरी जेब काट ली काट ले काट ले मैंने तो उसको मोहब्बत करी ना मोहब्बत में तो लूटने को आदमी तैयार रहता है तो मैंने तो उससे मोहब्बत करी थी उसको बिठाया गंतव्य तक तो छोड़ा उसने जो किया वो उसकी प्रॉब्लम है उसने मेरा जेब काट लिया रस्ते में उसकी समस्या है इसलिए जाने अनजाने कल्याण का काम जरूर करो लेकिन साथ में यह ध्यान रहे कि प्रेम बहुत ऊंची भावना है प्रेम की भावना से कभी शिकायत नहीं होती प्रेम में हम किसी को प्रेम करते हैं हम सौदे करते हैं प्रेम प्रेम का करते हैं अभी एक दोस्त को तुम मोहब्बत करते हो और कल जाके उस सुन लेते हो कि उसने तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी बात उससे जाके कही कि तुम्हारे बिजनेस में टोटा लगाने के लिए उसने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी मोहब्बत गई पानी लेने उसे झगड़ा हो जाता है और वह मोहब्बत गढ़ा में बदल जाती तो वह अस्त में मोहब्बत थी ही नहीं प्रेम था ही नहीं प्रेम होता है कभी घृणा में नहीं बदलता सचमुच में देखा जाए तो प्रेम ऐसी भावना है जो एक शाश्वत सत्य है जो कभी नहीं बदलती इसीलिए बोलते हैं लव इज गॉड बोलते हैं ना क्योंकि ईश्वर जिस तरीके से हमारी जो ईश्वर की परिभाषा जो कभी नहीं बदलता परम सत्य की तरह एक जैसा रहता है वही परीक्षा है जो हमारा सत्य प्रेम है वो लेकिन हमारी परिस्थितिजन्य प्रेम होता है जब हम कहते हैं कि सारा हमने तो उसके लिए ऐसा करा उसने उल्टा हमारा ऐसा कर दिया वो इन्वेस्टमेंट है प्रेम थोड़ी ना वो एक समझौता है खाली एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट को कभी हम प्रेम का दर्जा नहीं दे सकते और कल्याण का काम तो निश्चित करना चाहिए अगर हम फेरो सिटीजन को समझते हैं तो विश्व नागरिक बनेंगे कैसे अगर हमारे संसार में हमारे पास अगर मान लो दस कंबल है और किसी काम के नहीं और वो पड़े पड़ सड़ जाएंगे और हम मर जाएंगे कवर में चले जाएंगे वो दस कंबल किसके काम में आ रहे हैं और नौ अगर किसी के और के काम में आते हैं और हमारे लिए अनावश्यक है तो क्यों नहीं दे देते लेकिन देते वक्त हम ये कहें नहीं नहीं नहीं दस नहीं पचास कंबल खरीदो और दो मेरा छोरे का ब्याह भी नहीं हो रहा है तो फिर निश्चित रूप से तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम प्रकृति से कुछ उधार ले रहे हो जिसका आपको पहले ना कहीं चुकाना पड़ेगी तो ये भावना गलत है अगर आप कल्याण की भावना से करते हो प्रेम की भावना से करते हो करुणा के भावना से करते हो तो इसमें कुछ करना ही चाहिए कल्याण नहीं करेंगे तो नहीं तो वही है जो खुद के लिए और धार्मिक और होना अलग बात है और बाहर से देखना धार्मिक अलग बात है हम जो कल्याण करने के लिए कभी कभी कल्याण दिखाने के लिए करते हैं फोटो खिंचाते हैं कल्याण की परिभाषा ये है कि जहां पर भी हमको लगे कि इससे दूसरे की सहायता हो सकेगी या जहां भी लगे ऐसा कार्य करने से इसको छोटा से छोटा भी कार्य हो सकता है कोई नंगे पैर जा रहा है उसको आप चप्पल भी दे सकते कोई प्यासा है उसको पानी भी पिला सकते कोई भूखा बोखा जाए उसको कुछ खाने को भी दे सकते लेकिन जहां यह करुणा होगी आपके अंदर क्या है यह तो हमको भी नहीं मालूम ना करुणा तो बहुत बड़ी चीज है करुणा और प्रेम एक ही चीज है लेकिन दया दया में आप देने वाला अपने आप को कुछ ऊपर समझता है लेने वालों को छोटा समझता है और लेने वाला कल जाके आपके खिलाफ कुछ काम कर दे तो आप लो मैंने तो इसको भूखा था तो भोजन कराया ये देखो मैंने तो इसको चलते सिखाया और ये मेरे को घर से बाहर निकाल रहा है तो तुमने वास्तव में प्रेम थोड़ी ना किया था तुमने जो कुछ किया था इन्वेस्टमेंट किया था कि बुढ़ापे में मेरे हाथों दबाब इसलिए इसको बचपन में चलते सिखाऊं इसको स्कूल में पढ़ने भेजूं इसको बड़ा करूं ये बड़ा होकर मेरे काम में आएगा लेकिन प्रेम करोगे तो वो बड़ा वो बड़ा बालक जिसमें खुश रहेगा उसमें खुश रहना तो लेकिन प्रेम आसान नहीं है प्रेम जबरदस्त त्याग की मांग करता है प्रेम वास्तव में इतना आसान काम नहीं है। प्रेम बहुत कम लोगों के बस की बात है कि प्रेम करना और ईश्वर की पूजा करना में तो प्रेम करना ज्यादा कठिन है ईश्वर की पूजा करने से भी ज्यादा कठिन है तो ऐसी जिसकी चेतना है जो जिसकी, जिसकी भावना है कि इति वृत्ति जिसकी यह प्रक्रिया है भावना है क्रीड़ात्वना खिलते हैं जगत उसके लिए एक रिक्रिएशन है खेल का मैदान है जो वो सेंटर में खड़े होकर देखता है चारों तरफ इसका पश्चिम सप्तम युक्तो जीवन मुक्तो ना संशय वो व्यक्ति जीवन मुक्त है इसमें किसी तरह के कोई संशय गुंजाइश नहीं तो हमारे आज के पांच ल्लोक पढ़े इसमें सात श्लोक है पिछली बार शायद ना गलती से आठ बोल दिया था इसमें सात श्लोक इस है दूसरे निशन में सबसे छोटा है यह सहद विद्युत तो इसमें सात है तो अगली बार अपन सातों को ले लेंगे मेरे ख्याल में हो जाएगा अगली बार हम दो को पढ़ लेंगे और सात का रिवाइज कर लेंगे तो हमारा ये दूसरा सहज विद्युत निश्चय समाप्त हो जाएगा अपन कोशिश करेंगे कि अगली बार ये समाप्त हो जाए